पथरावली तीन स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित खेतड़ी आठ दिसंबर अठारह सौ सन्तानवे अभिन्न हृदय कल हम लोग खेतड़ी के लिए रवाना होंगे देखते देखते हम लोगों का सामान बहुत बढ़ गया है खेतड़ी पहुंचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है इनके द्वारा जिन कार्यों की मुझे आशा थी उसका कुछ भी न हो सका अर्थात मेरे साथ रहने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकेगा यह निश्चित है स्वतंत्र रूप से भ्रमण किए बिना इन लोगों के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकेगा अर्थात मेरे साथ रहने से इनको कौन पूछेगा केवल मात्र समय नष्ट करना है इसीलिए इन लोगों को मठ में भेज रहा हूं दुर्भिक्ष कोष में जो धन अवशिष्ट है उसे किसी स्थायी कार्य के लिए पृथक कोष में जमा रखने की व्यवस्था करना अन्य किसी कार्य में उस पैसे को खर्च न करना तथा दुर्भिक्ष कार्य का पूर्ण विवरण देकर यह लिख देना इतने रुपये किसी अन्य अच्छे कार्य के लिए रखे हुए हैं मैं काम चाहता हूँ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं चाहता हूँ जिन लोगों की काम करने की इच्छा नहीं है उनसे मुझे यही कहना है कि वे अभी से अपना रास्ता देखें यदि तुम्हारा मुख्तारनामा खेतड़ी पहुँच गया होगा तो वहाँ पहुँचते ही मैं उस पर हस्ताक्षर कर तुम्हें भेज दूँगा अमेरिका के बोस्टन की मुहर जिन पत्रों पर हो केवल उन्हीं पत्रों को खोलना अन्य पत्रादि नहीं खोलना मेरे पत्रादि खेतड़ी के पते पर भेज देना राजपुताना में ही मुझे धन मिल जाएगा तदर्थ चिंता चिंतित न होना तुम लोग जी जान से जगह के लिए प्रयास करो अब की बार अपनी ज़मीन पर ही महोत्सव करना होगा रुपये क्या बंगाल बैंक में जमा है अथवा तुमने अन्यत्र कहीं रखे हैं रुपये पैसों के बारे में विशेष ध्यान रखना पूरा पूरा हिसाब रखना एवं यह ख्याल रखना कि धन के बारे में अपने बाप पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता सबसे प्यार कहना हरि का स्वास्थ्य कैसा है लिखना देहरादून में उदासी साधु कल्याण देव तथा और भी दो एक जनों के साथ भेंट हुई थी ऋषिकेश के लोग मुझे देखने के लिए विशेष उत्सुक हैं नारायण हरी की बात बार बार पूछी जाती है सस्नेह तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ पचासी स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित खेतड़ी चौदह दिसंबर अठारह सौ संतानवे अभिन्न हृदय आज तुम्हारे मुख्तारनामा पर अपना हस्ताक्षर कर भेज दिया जितना शीघ्र हो सके तुम रुपये निकाल लेना एवं पैसा करते ही मुझे तार से सूचना करना छतरपुर नामक किसी एक बुंदेलखंडी राज्य के राजा ने मुझे आमंत्रित किया है मठ लौटते समय उनके यहाँ होता जाऊंगा निमड़ी के राजा साहब भी अत्यंत आग्रह के साथ बुला रहे हैं वहाँ भी जाना ही पड़ेगा एक बार झटपट काठियावाड़ का चक्कर लगा कर जाना है कलकत्ते पहुँचने पर कहीं शांति मिलेगी बोस्टन के समाचार भी तो अभी तक कुछ भी नहीं मिले हैं ऐसा मालूम होता है कि संभवतः शर्त वापस आ रहा है अस्तु जहाँ से भी जो कुछ समाचार प्राप्त हो तक्षण ही मुझे सूचित करना इतिए सचने तुम्हारा विवेकानंद पुनश्चय कन्हैय का स्वास्थ्य कैसा है पता लगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना तथा इस बात का ध्यान रखना कि किसी पर हुकूमत ना होने पावे हरी की तथा अपनी कुशलता का समाचार देना विवेकानंद स्वामी शिवानंद को लिखित जयपुर सत्ताईस दिसंबर अठारह सौ संतानवे प्रिय शिवानंद बम्बई से गिरगांव निवासी श्री सेतलूर ने जिसके साथ मद्रास में रहते समय तुम्हारा घनिष्ठ परिचय हुआ था अफ्रीका में रहने वाले भारतवासियों के आध्यात्मिक अभाव को दूर करने के निमित्त किसी को वहां भेजने के लिए लिखा है यह निश्चित है कि वे ही उस मनोनीत व्यक्ति को अफ्रीका भेजेंगे एवं उसका समस्त व्यय भार स्वयं ग्रहण करेंगे इस समय यह कार्य नितांत सरल तथा झंझट रहित प्रतीत नहीं होता है किंतु सत्पुरुषों को इस कार्य के लिए अग्रसर होना उचित है तुम जानते हो कि वहाँ पर श्वेत जातियां भारतीय प्रवासियों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती वहाँ का कार्य है भारतीयों का जिससे भला हो वह करना किंतु यह कार्य इतना सावधान एवं शांत चित्त होकर करना होगा कि जिससे नवीन किसी झगड़े की सृष्टि न होने पाए। कार्य प्रारंभ करने के साथ ही साथ फल प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है किंतु इसमें संदेह नहीं कि आगे चलकर आज तक भारत के कल्याण के लिए जितने भी कार्य किए गए हैं उन समस्त कार्यों की अपेक्षा इसमें अधिक फल प्राप्त होगा मेरी इच्छा है कि तुम एक बार इस कार्य में अपने भाग्य की परीक्षा करो यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो इस पत्र का उल्लेख कर सेतलूर को तुम अपना अभिप्राय सूचित करना तथा अन्यन्या समाचार पूछना शिवा व संत मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है किंतु शीघ्र ही मैं कलकत्ता रवाना हो रहा हूँ एवं शरीर भी ठीक हो जाएगा इति भगवत पदाश्रित विवेकानंद तीन श्रीमती मृणालिनी बसु को लिखित देवधर वैद्यनाथ 3 जनवरी अठारह सौ माँ तुम्हारे पत्र में कई एक अधिक कठिन प्रश्नों का जिक्र हुआ है एक छोटे से पत्र में उन सब प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर देना संभव नहीं परंतु बहुत संक्षेप में उत्तर लिख रहा हूँ पहला ऋषि मुनि या देवता किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि वे सामाजिक नियमों का परिवर्तन करें। जब समाज के पीछे किसी समय की आवश्यकताओं का झोंका लगता है तब आत्मरक्षा के लिए आप ही आप कुछ आचारों की क्षण देता है ऋषियों ने केवल उन सभी आचारों को एकत्र कर दिया है बस जैसे आत्मरक्षा के लिए मनुष्य कभी कभी बहुत से ऐसे उपायों का प्रयोग करता है जो उस समय तो रक्षा पाने के लिए उपयोगी हो परंतु भविष्य के लिए बड़े ही अहितकर ठहरे वैसे ही समाज भी बहुत अवसरों पर उस समय तो बच जाता है पर जिस उपाय से वह बचता है वही अंत में भयंकर हो जाता है जैसे हमारे देश में विधवा विवाह का निषेध ऐसा न सोचना कि ऋषियों या दुष्ट पुरुषों ने उन नियमों को बनाया है यद्यपि पुरुष स्त्रियों को पूर्णतया अपने अधीन रखना चाहते हैं तो भी बिना समाज की सामूहिक आवश्यकता की सहायता लिए हुए कभी कृतकार्य नहीं होते इन आचारों में से दो विशेष ध्यान देने योग्य है ख छोटी जातियों में विधवा विवाह होता है ख उच्च जातियों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है अब यदि हर एक लड़की का विवाह करना ही नियम हो तो एक एक लड़की के लिए एक एक पति मिलना ही मुश्किल है फिर दो तीन कहाँ से आए इसीलिए समाज ने एक तरह की हानि कर दी है यानी जिसको एक बार पति मिल गया है उसको वह फिर पति नहीं देता अगर दे तो एक कुमारी को पति नहीं मिलेगा दूसरी तरफ देखो कि जिन जातियों में स्त्रियों की कमी है उनमें ऊपर लिखी बाधा न होने से विधवा विवाह प्रचलित है यही बात जाति भेद तथा अन्य सामाजिक आचारों के संबंध में है पाश्चात्य देशों में कुमारियों को पति मिलना दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है यदि किसी सामाजिक आचार को बदलना हो तो पहले यही ढूंढना चाहिए कि उस आचार की जड़ में क्या आवश्यकता है और केवल उसी के बदलने से वह आचार आप ही आप नष्ट हो जाएगा ऐसा किए बिना केवल निंदा या स्तुति से काम नहीं चलेगा दूसरा अब प्रश्न यह है कि क्या समाज के बनाए हुए ये नियम अथवा समाज का संगठन ही उस समाज के जनसाधारण के हितार्थ है बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ पर कोई कोई कहते हैं कि ऐसा नहीं कुछ मनुष्य औरों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त कर दूसरों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लेते हैं और कुछ छल बल या कौशल से अपना मतलब हासिल कर लेते हैं यदि यह सच है तो इस बात का क्या अर्थ है कि अशिक्षित मनुष्यों को स्वाधीनता देने में डर रहता है और फिर स्वाधीनता का अर्थ ही क्या है मेरे तुम्हारे धन औदी छीन लेने की से कोई बाधा न रहने का नाम तो स्वाधीनता है नहीं बल्कि तन मन या धन का बिना दूसरों को हानि पहुँचाए इच्छानुसार उपयोग करने ही का नाम स्वाधीनता है यह तो मेरा स्वाभाविक अधिकार है और उस धन विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने में समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा रहनी चाहिए दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित या गरीब मनुष्यों को स्वाधीनता देने से अर्थात उनको अपने शरीर और धन आदि पर पूरा अधिकार देने तथा उनके वंशजों को धनी ऊंचे दर्जे के आदमियों के वंशजों की भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान सुविधा देने से वे उत्सृकल बन जाएंगे तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं अथवा स्वार्थ से अंधे होकर इंग्लैंड में भी मैंने इस बात को सुना है कि अगर नीच लोग लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर हमारी नौकरी कौन करेगा मुट्ठी भर अमीरों के विलास के लिए लाखों स्त्री पुरुष अज्ञता के अंधकार और अभाव के नरक में पड़े रहें क्योंकि उन्हें मन मिलने पर या उनके विद्या सीखने पर समाज उच्चृंखल हो जाएगा समाज है कौन वे लोग जिनकी संख्या लाखों लाखों हैं या तुम और मुझ जैसे दस पांच उच्च श्रेणी वाले यदि यह सच भी हो तो भी तुम में और मुझ में ऐसा घमंड किस बात का है कि हम और सब लोगों को मार्ग बताएं क्या हम लोग सर्वज्ञ हैं उद्धरे दात्मनात्मानम आप ही अपना उद्धार करना होगा सब कोई अपने आप को उबारे सभी विषयों में स्वाधीनता यानी मुक्ति की ओर अग्रसर होना ही पुरुषार्थ है जिससे और लोग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो सकें उसमें सहायता देना और स्वयं तर उसी तरफ बढ़ना ही परम पुरुषार्थ है जो सामाजिक नियम इस अधीनता के स्वाधीनता के स्पूर्ण में बाधा डालते हैं वे ही अहितकर हैं और ऐसा करना चाहिए जिससे वे शीघ्र नष्ट हो जाएं। जिन नियमों के द्वारा सब जीव स्वाधीनता की ओर बढ़ सके उन्हीं की पुष्टि करनी चाहिए इस जन्म में दर्शन होते ही किसी व्यक्ति विशेष पर चाहे वह वैसा गुणवान भले ही न हो हमारा जो हार्दिक प्रेम हो जाता है उसे हमारे यहाँ के पंडितों ने पूर्व जन्म का ही फल बतलाया है इच्छा शक्ति के बारे में तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और यही समझने योग्य विषय है वासनाओं का नाश ही सभी धर्मों का सार है पर इसके साथ इच्छा का भी निश्चय नास हो जाता है क्योंकि वासना तो इच्छा विशेष ही का नाम है अच्छा तो यह जगत क्यों हुआ और इन इच्छाओं का विकास ही क्यों हुआ कई एक धर्मों का कहना है बुरी इच्छाओं का ही नाश होना चाहिए न कि सद का इस लोक के वासना का त्याग परलोक में भोगों के द्वारा पूर्ण हो जाएगा अवश्य पंडित लोग इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं दूसरी तरफ बौद्ध लोग कहते हैं कि वासना दुख की जड़ है और उसका नाश ही श्रेय है परंतु मच्छर मारते हुए आदमी ही को मार डालने की तरह बौद्ध आदिमतों के अनुसार दुख का नाश करने के प्रयत्न में हमने अपनी आत्मा को भी मार डाला है सिद्धांत यह है कि हम जिसे इच्छा कहते हैं वह उससे भी बढ़कर किसी अवस्था का निम्न परिणाम है निष्काम का अर्थ है इच्छा शक्ति रूप निम्न परिणाम का त्याग और उच्च परिणाम का आविर्भाव यह उच्च परिणाम मन और बुद्धि के गोचर नहीं परंतु जैसे देखने में मुहर रुपये और पैसे से अत्यंत भिन्न होने पर भी हम निश्चित जानते हैं कि मोहर दोनों ही से श्रेष्ठ है वैसे ही वह उच्चतम अवस्था उसे मुक्ति कहो या निर्माण या और कुछ मन बुद्धि के गोचन न होने पर भी इच्छा आदि सब शक्तियों से बढ़कर है यद्यपि वह शक्ति नहीं तो भी शक्ति उसी का परिणाम है इसीलिए वह बढ़कर है यद्यपि वह इच्छा नहीं पर इच्छा उसी का निम्न परिणाम है अतः वह उत्कृष्टतर है अब समझ लो पहले सकाम और आगे चलकर निष्काम रीति से ठीक इच्छा शक्ति के उपयोग का फल यह होगा कि इच्छा शक्ति पहले से बहुत उन्नत दशा को पहुंच जाएगी गुरु मूर्ति का पहले ध्यान करना पड़ता है बाद में उसे लय इष्ट मूर्ति की स्थापना करनी पड़ती है जिस पर भक्ति एवं प्रेम हो वही इष्ट के रूप में ग्राह्य है मनुष्य में ईश्वर बुद्धि का आरोप करना बड़ा ही कठिन है पर सतत प्रयत्न करने से अवश्य सफलता मिलती है ईश्वर हर एक मनुष्य में विराजता है चाहे वह इसे जाने या ना जाने तुम्हारी भक्ति से उस ईश्वर का उसमें अवश्य ही उदय होगा तुम्हारा सदैव शुभाकांक्षी विवेकानंद